शिवानंद स्मृति संग्रह श्री महापुरष महाराज के स्मरण में श्री पी शेषाद्री अप्रैल 1913 सौ केरल के एक भक्त के स्थान स्वामी विशुद्धानंद जी के मुख से मैंने पहले पहल श्री राम श्री महापुरष महाराज की बात सुनी यह भक्त बाद में श्री श्री से दीक्षा और तुलसी महाराज स्वामी निर्मला नंद जी से सन्यास प्राप्त हुए थे उनका नाम नया नाम हुआ था स्वामी अंबानंद एक बी एल पास शिक्षक वहां बैठे थे उन्होंने विवाह किया है इसलिए बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं क्योंकि विवाह के कारण सन्यास आश्रम में प्रवेश का अधिकार नहीं था स्वामी विशुद्धानंद जी तब महापुरुष जी के बारे में कहने लगे महापुरुष जी उस समय तारकनाथ घोषाल ने अपने इच्छा न रहते हुए भी पिता के आदेश से विवाह किया था और नौकरी भी करते थे ठाकुर श्री रामकृष्ण ने उन्हें त्याग और संयम का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया और श्री ठाकुर के संस्पर्श में आकर ही उनके मन में गृहस्थी छोड़ने की आकांक्षा उत्पन्न हुई श्री रामकृष्ण देव से अपनी मन की बात खोल बताने पर उन्होंने उपदेश दिया कि पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था पहले करनी होगी इस पर पत्नी के लिए उन्होंने एक जोड़ा सोने का कंगन बनवाया सोचा था कि यही उनकी पत्नी के लिए यथेष्ठ है श्री रामकृष्ण देव को वह चीज दिखाते ही वे अत्यंत गंभीर होकर बोले कि पत्नी के जीवन निर्वाह के लिए भोजन वस्त्र का पर्याप्त प्रबंध करना उनका आवश्यक कर्तव्य है महापुरुष एकदम हताश हो गए कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगा कि उनकी पत्नी बहुत बीमार है श्री ठाकुर के पास दौड़ते हुए आए और कहा उन्हें की कृपा से संभवतः हुए शीघ्र ही गृहस्थी के बंधन से मुक्ति पा जाएंगे श्री रामकृष्ण देव यह सुनकर प्रसन्न नहीं हुए उन्होंने कहा अब पीड़ित पत्नी की सैया के पास रहकर सेवा करना ही उचित है महापुरुष जी ने वैसा ही किया था इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी पर लोग गई अब यथार्थ में वे निश्चिंत हो गए कार्यक्षेत्र में जाना उन्होंने छोड़ दिया उस महीने का वेतन लेने के लिए भी नहीं गए साधना में आत्मनियोग और ठाकुर की सेवा ही उनके जीवन का व्रत हुआ श्री रामकृष्ण का आशीर्वाद और पिता की आज्ञा लेकर वे गृहस्थी छोड़कर चले आए श्री ठाकुर की महासमाधि के बाद बराहनगर मठ में प्रथम सन्यासी रूप से महापुरुष महाराज ही सम्मिलित हुए उन्नीस ईस्वी में मैं कुछ दिन मद्रास रहा उस समय स्वामी शुद्धानंद जी वहां थे और प्राय आचार्य स्वामी विवेकानंद जी की बातों की चर्चा करते थे एक दिन उसी प्रसंग में शुद्धानंद जी ने कहा स्वामी जी ने एक दिन कहा था कि मठ के नवीन सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी लोग मिशन के काम काजों के सुयोग्य परिचालन के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी को अमेरिका में धर्म प्रचार के लिए स्वामी शारदानंद जी को लंका में प्रचार कार्य के लिए महापुरुष महाराज को तथा बाढ़ पीड़ितों के सेवा कार्य के लिए स्वामी तुरानंद जी तथा स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी को संवर्धना व्यक्त करें उसी के अनुसार एक दिन निश्चित करके सभा में अभिनंदन पत्र भी पढ़ा गया उस अभिनंदन पत्र के उत्तर में महापुरुष महाराज ने एक अत्यंत हृदयगाही भाषण दिया सभा के अंत में स्वामी विवेकानंद जी ने महापुरुष महाराज से कहा था तारक दादा आप में इतने गुण हैं आपके चाहने पर भी आपको हम लोग हिमालय में तपस्या करने के लिए जाने नहीं देंगे स्वामी जी के अनुरोध से महापुरुष महाराज हिमालय नहीं जा सके उन पर अर्पित सभी कामों का संपादन श्री महापुरुष जी ने योग्यता के साथ किया इस घटना का उल्लेख स्वामी विवेकानंद जी के एक पत्र से भी मिलता है शिवानंद एज बेलूर मठ हावड़ा एंड आई हैव टोंड डाउन ए बिट हीज ग्रेट डिज़ायर टू गो टू द हिमालय हर गुड कंप्लीट वर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद बर्थ सेंटनरी एडिशन वॉल्यूम एट पेज फोर्टी फोर अर्थात दिनांग शिवानंद यहाँ बेलूर मठहावड़ा में है उनकी हिमालय में तपस्या के लिए जाने की तीव्र इच्छा को मैंने कुछ दबा दिया है 1924 सौ ईस्वी में मैं कुछ दिन मद्रास में था वहाँ मैलापुर के श्री रामकृष्ण मठ में मैं प्रायः जाता था स्वामी विश्वधानंद जी उस समय उस मठ में थे उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि पूज्य महापुरुष महाराज दूसरे दिन यहाँ आएंगे। उस दिन दर्शनार्थियों की प्रचंड भीड़ होगी समझकर मैं उसके दूसरे दिन प्रातः मद्रास मठ गया किंतु उधर मेरे पचहत्तर वर्ष के वृद्ध पिता विलम्ब न करके महापुरुष जी के आने के दिन ही उनका दर्शन करने गए मद्रास रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट्स होम के लड़कों के साथ उन्होंने भी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया महापुरुष जी ने मेरे पिताजी से परिहास रूपेण पूछा क्या आप भी छात्र हैं प्रसंगवश यह यह कह दिया जाए कि 1916 सौ ईस्वी में केरल के हरिपाद के स्थान पर पिताजी को स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के दर्शन लाभ का सौभाग्य हुआ था उन्होंने पिताजी से कहा था आपकी उम्र बहुत अधिक हो गई है आप ईश्वर के नाम का जप कीजिए आपके लिए वही अथेष्ट है पिताजी कहते थे कि उसी ढंग से स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा उनके दीक्षा लाभ हुआ था दूसरे दिन मैं मद्रास मट गया स्वामी विश्वधानंद जी मुझे महापुरुष महाराज के पास ले गए मुझे देखते ही महापुरुष जी अपनी बंगला भाषा में बोल उठे मैंने तुम्हें देखा है आश्चर्यचकित होकर मैंने कहा महाराज आपने मुझे देखा है आप कह रहे हैं किंतु कहाँ मैंने तो इससे पहले आपको देखा है ऐसा स्मरण नहीं आता इसके बाद उन्होंने मधुरकंड से मेरे साथ कुछ देर तक वार्तालाप किया इतने में मेजर जान करके उनके द्वारा लिखित प्राणायाम संबंधी बंगला निबंध का मैंने मलयालम भाषा में अनुवाद किया है और वह अनुवाद रामकृष्ण मिशन के मलयालम मासिक पत्र प्रबुद्ध केरलम में प्रकाशित हुआ है महापुरुष ने केवल इतना ही कहा निबंध लिखना मुझे कहाँ आता है सुधीर अर्थात स्वामी शुद्धानंद जी अपने संपादित उद्बोधन पत्रिका में एक लेख देने के लिए जिद कर रहे थे इसी कारण कुछ लिख दिया था उन्होंने और भी कहा तुम्हारे पिताजी परम भक्त हैं किंतु उनमें अभी कुछ माया है एक दूसरे दिन की घटना है वह रामनवमी का दिन था कुछ लोगों से भेंट करने के बाद अपने कमरे से आकर महापुरुष जी बड़े हाल में बैठ गए एक जमींदार संभवत विजयनगर के महाराज उनका दर्शन करने आए थे महापुरुष जी ने उनसे कहा श्री रामचंद्र जी की यह जन्म तिथि रामेश्वरम से हिमालय तक और द्वारिका से पूरी तक मनाई जा रही है हजारों वर्ष बीत गए हैं किंतु तो आज भी वे सर्वत्र पूजित हो रहे हैं अच्छा आपने तुलसीदास का रामचरित महानस पढ़ा है महाराज ने रामचरित महानस का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है सुनकर महाराज ने कहा मूल तुलसी रामायण के साथ उसके अंग्रेजी अनुवाद की तुलना ही नहीं हो सकती थोड़ी देर बाद महाराज प्रणाम करके चले गए इसके अनंतर मद्रास मठ के साधु और ब्रह्मचारी आकर महापुरुष जी का को घेरकर बैठ गए वे उन लोगों के साथ हास प्रयास में ऐसे मत्त हो गए कि सभी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ इसके कुछ दिनों बाद मेरे हरिपात लौट जाने के अनंतर मेरे एक मित्र ने इलाहाबाद के इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित तुलसी रामचरित मानस का एक सटीक उत्तम संस्करण मुझे ला दिया मैंने उस ग्रंथ का पारायण शुरू कर दिया यह ग्रंथ मेरे जीवन में सदा अनुप्रेरणा की वस्तु हुई इसके बाद मैं हरिपाद लौट जाने के लिए विदाई का प्रणाम करने के उद्देश्य से मद्रास मट गया उनकी अपार करुणा थी कि उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया और कहा स्वामी निर्मला जी से कहना कि मैं यही हूँ मुझे ज्वर हुआ था इन लोगों ने ऐसे सुई घुसा दी कि अभी तक शरीर में दर्द है इतना कहकर बच्चों की तरह वे अपना हाथ देखने लगे महापुरुष जी ने और भी कहा श्री माँ की इच्छा हो तो मैं कन्याकुमारी में मां की पूजा करूँगा त्रिवेंद्रम आश्रम में भी जाऊँगा स्वामी निर्मला से इस बात को भी कह देना श्री माँ के नाम का उच्चारण करते ही महापुरुष जी का मुखमंडल स्वर्गीय आनंद से उद्भाषित हुआ दोनों नेत्रों में पूर्ण परित्रृप्ति की उज्वलता खिल उठी आज तक जब भी उस दृष्टि का स्मरण करता हूँ तभी महापुरुष जी का वह अलौकिक पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है केरल के सुप्रसिद्ध संस्कृत पंडित स्वामी आगमानंदीय बेलुर मठ जाकर महापुरुष जी में अपना जीवन आदर्श प्राप्त हुए श्री रामकृष्ण देव के प्रति महापुरुष जी की अनुपम भक्ति तथा प्रेम मानव ठाकुर के भीतर ही जीवित हैं उनकी असीम नम्रता विश्वव्यापी रामकृष्ण मठ और मिशन के सर्वाध्यक्ष होने पर भी उनके प्रोज्वल त्याग धर्म आदि के विषय में आगमन जीव मुझे सदा ही पत्र लिखते थे परवर्ती काल में वे केरल लौटकर अपनी विद्वत्ता तथा वाग्मिता की सहायता से श्री रामकृष्ण की अमृतवाड़ी का प्रचार करते थे और आचार्य शंकर की पुण्य जन्मभूमि कालाडी में श्री रामकृष्ण आश्रम स्थापित कर अपने आकस्मिक देहावसान के पूर्व क्षण तक अनेक जनहितकर कार्यों में संलग्न रहे १९४८ सौ ईस्वी के प्रथम भाग में मैं एक दिन श्रद्धास्पद मित्र श्री बंधु सेन के साथ कलकत्ते के उद्बोधन कार्यालय में गया और वहीं प्रसाद पाकर आनंदित हुआ था उद्बोधन पत्रिका के संपादक सुंदरानंद जी ने बंगला ग्रंथ स्वामी पूर्वानंद संकलित शिवानंदवाड़ी का द्वितीय खंड मुझे दिया इससे पहले शिवानंदवाड़ी के प्रथम खंड का मैंने प्रकाशित होने के साथ ही साथ संग्रह किया था उद्बोधन कार्यालय के अध्यक्ष स्वामी आत्मबोधानंद जी ने मुझे अपूर्वानंद संकलित महापुरुष जी के पत्र नामक बंगला पुस्तक भी भेजी थी इन तीनों मनोरम ग्रंथों को मैंने कितनी बार पढ़ा है गिनती नहीं है साधन मार्ग के यथार्थ भक्तों के लिए इन तीनों ग्रंथों में बहुत ही मूल्यवान उपदेश है शुष्क पांडित्य का भाव नहीं है ईश्वर प्रेम में तन्मय आत्मोपलब्धियुक्त स्थित प्रज्ञा महापुरुष के श्रीमुख से निश्चित उपदेशामृत से परिपूर्ण इनका प्रत्येक पृष्ठ है इस कारण लगता है महापुरुष जी महाराज आज तक गीतोक्त लोक संग्रह का काम ही करते चले जा रहे हैं